प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा आजकल कई अच्छे महात्माओं को भी अखबार पढ़ते हुए देखा जाता है क्या अखबार पढ़ना परमार्थ में सहायक है समाधान यदि कोई अखबार पढ़ता है तो इसका मतलब यही हुआ कि उसे उस विषय में जिज्ञासा है परंतु यह नियम सब पर समान रूप से लागू नहीं है यदि कोई ज्ञानी समाचार पत्र पढ़ता है तो उसके विषय में हम ऐसा नहीं समझ सकते उसका पढ़ना या न पढ़ना दोनों बराबर है पर यदि कोई साधक पढ़ता है तो इसका मतलब है कि उसमें तद वासना है वह वा नहीं पढ़ेगा तो व्यर्थ मनोराज्य करेगा क्योंकि 24 घंटे आत्मचिंतन में लगने की तत्परता तो उसमें है नहीं अतः वह सोचता होगा कि कुछ समय बिताने के लिए अखबार ही पढ़ लें फालतू मनोराज्य से बचने के लिए साधक को युक्ति अपना लेता है वस्तुतः इसमें पारमार्थिक लाभ कुछ भी नहीं है हां, सांसारिक ज्ञान अवश्य बढ़ सकता है मुमुक्षु के लिए तो यह विक्षेप का हेतु ही है एक बात ध्यान देने की है कि सभी लोगों का अखबार पढ़ना एक समान नहीं होता है कोई व्यक्ति ऐसे ही एक दो मिनट देखकर रख देता है उसके अंदर अखबार से कोई विशेष संस्कार नहीं जाता है कोई व्यक्ति विशेष तौर से उसका अध्ययन करता है तो उसको उसकी स्मृति और चिंतन भी होता है यह तो मन में विक्षेप करेगा ही अतः साधक को अखबार नहीं पढ़ना चाहिए जिज्ञासा अंतिम समय में एक वृद्ध जिसने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया को क्या अनुभव होता है समाधान बिहार में एक बहुत बड़े पंडित थे न्यायशास्त्र के बड़े विद्वान थे उनकी बड़ी कृति थी अंतिम समय में वे बीमार हो गए और शरीर छूटने की स्थिति आ गई शिष्य लोग उन्हें चारों तरफ से घेर कर बैठ गए और उनसे पूछा महाराज अब तो आप शरीर छोड़ रहे हैं अपने जीवन का कोई एक ऐसा अनुभव बताइए जो हमारे जीवन में काम आ सके तब उन्होंने शिष्यों के सम्मुख कहा मृत कुंभ बालुका रंध्र पिधान रचनार्थिना दक्षिणावर्त संखोयम हंत चूर्णी कृतोमयाम वे बोले भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की और एक दक्षिणावर्त शंख मुझको दिया दक्षिणावर्त शंख का लक्षण होता है कि उसका पूजन करके जो भी संकल्प करो वह सिद्ध हो जाता है परंतु मैं उसकी महिमा नहीं जानता था मेरे पास एक मिट्टी का घड़ा था जिसके प्रति मेरा बड़ा मोह था मैं हमेशा सोचता था कि यह घड़ा नित्य ही भरा रहे परंतु घड़ा तो बालू प्रधान था जहाँ पानी भरूँ वहीं छिद्र हो जाए और पानी बाहर निकलने लगे मैं बहुत दुखी होता था क्योंकि मैं घड़े को हमेशा भर कर रखना चाहता था एक दिन मैंने दक्षिणावर्त वर्त शंख का चूर्ण बनाया और उसे सहज में मिलाकर उससे घड़े के छिद्र बंद किए परंतु इस प्रकार मैं एक छिद्र बंद करता तो दूसरा छिद्र बन जाता आज मेरा दक्षिणावर्त वर्त शंख तो चूर्ण होकर समाप्त हो गया परंतु मिट्टी का घड़ा खाली का खाली ही रहा इस प्रकार श्लोक बोलकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया भाव यह है कि यह मनुष्य शरीर ही दक्षिणावर्त वर्त शंख है अन्य शरीर तो वामावर्त वर्त शंख है जीव स्वर्गलोक गोलोक या मुक्ति जो भी पाना चाहता है तो इसी शरीर में पुरुषार्थ करके प्राप्त करता है इसलिए यह शरीर एक दक्षिणावर्त वर्त शंख है जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और जगत रूपी मिट्टी का घड़ा है मनुष्य घर बनाता है आश्रम बनाता है तो हर समय उसको हरा भरा रखना चाहता है जीवन भर इसी प्रयास में लगा रहता है कि उसमें कोई कमी न आए और जगत का तो स्वभाव है जिधर से छिद्र भरो अन्य जगह छिद्र हो जाता है इसी में पूरा का पूरा जीवन बीत जाता है मृत्युकाल में शरीर रूपी दक्षिणावर्त शंख तो चूर्ण होकर समाप्त हो जाता है पर जगत रूपी घड़े को आज तक कोई भर नहीं पाया है बहुत ही मार्मिक अनुभव उन्होंने बताया ऐसा अनुभव अंतिम काल में हर वृद्ध को होता ही होगा परंतु जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है वह मृत्यु के समय भी निश्चिंत ही रहता है